श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं श्री रामकृष्ण देव द्वारा हठ योग का अभ्यास काली मंदिर प्रतिष्ठित होने की बात प्रचारित होने के बाद गंगा सागर तथा श्री जगन्नाथ धाम दर्शनाभिलाषी पथिक साधु साधुवृंद उन दोनों तीर्थों में जाते समय बीच में दो चार दिन के लिए श्रद्धा संपन्न राणी का आतिथ्य स्वीकार कर दक्षिणेश्वर के मंदिर में विश्राम करने लगे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस तरह अनेक साधक तथा सिद्ध पुरुषों का वहाँ पदार्पण हुआ था ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी से उपदेश प्राप्त कर उस समय श्री रामकृष्ण देव प्राणायाम हठ योग आदि की क्रियाओं का अभ्यास करते थे हलधारी संबंधी निम्नलिखित घटना को कहते समय एक दिन उन्होंने हमसे इस विषय का संकेत किया था हठयोग की क्रियाओं का स्वयं अभ्यास करने के पश्चात उसके परिणाम को देखकर ही वे अपने परिवर्ती जीवन में हम लोगों से उन क्रियाओं को करने के लिए मना करते थे हमें विदित है कि जब कोई इस विषय में उपदेश प्राप्त करने के निमित्त उनके पास जाता था तब उसे यह उत्तर मिलता था ये साधन वर्तमान समय के लिए उपयोगी नहीं है कलयुग में जीव अल्पायु तथा अन्नगत प्राण है इस समय हठयोग का अभ्यास कर शरीर को दृढ़ बनाने के पश्चात राजयोग की सहायता से ईश्वर को पुकारने का समय ही कहाँ है हठयोग की क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए सिद्ध गुरु के साथ निरंतर रहना पड़ता है तथा आहार विहार आदि सभी विषयों में उनसे उपदेश लेकर कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है नियमों में किंचित व्यतिक्रम होने पर व्याधि तथा कभी कभी साधकों की मृत्यु तक हो जाती है इसलिए उनके अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है मन के निरोध के लिए ही तो प्राणायाम तथा कुंभकादि के द्वारा वायु का निरोध किया जाता है ईश्वर भक्ति संयुक्त ध्यान से मन तथा वायु दोनों स्वतः ही निरुद्ध होते जाते हैं कल में जीव स्वल्पायु तथा स्वल्प शक्ति होने के कारण भगवान ने कृपा पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सुगम बना दिया है स्त्री पुत्रों के वियोग से हृदय में जिस प्रकार व्याकुलता तथा उनके अभाव का अनुभव हुआ करता है ईश्वर के निमित्त केवल चौबीस घंटे के लिए उसी प्रकार की व्याकुलता किसी के हृदय में स्थायी होने पर इस काल में भी वे उसे दर्शन देकर अवश्य कितार्थ करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं लीला प्रसंग में अन्यत्र एक स्थल पर पाठकों से यह कहा गया है कि वर्तमान समय में स्मृति शास्त्र के अनुगामी भारतीय साधक उरिंद साधना अनुष्ठान में प्रायः तंत्रों का सहारा लिया करते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय के अनुगामी साधक प्रायः परकीया प्रेम साधन रूप मार्ग की ओर तीव्र गति से अग्रसर होते हैं श्री राधा गोविंद जी के पूजन कार्य में नियुक्त होने के कुछ दिन बाद वैष्णव मत में प्रीति संपन्न हलधारी ने भी पूर्वोक्त साधन मार्ग का अवलंबन किया था लोगों को इसका पता लगने पर वे परस्पर काना करने लगे किंतु हलधारी वाक्सिद्ध है अर्थात जिससे वे जो कुछ कह देंगे वही होगा इस प्रकार की प्रसिद्धि होने के कारण कहीं वे कुपित न हो जाए इसलिए उनके समक्ष उस बात की आलोचना या हास परियास करने का किसी को साहस नहीं होता था क्रमशः श्री राम कृष्ण देव को अपने अग्रज के संबंध में यह बात विदित हुई तथा चुपके चुपके लोग इस बात की चर्चा करते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं यह देखकर उन्होंने उनसे सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दी किंतु श्री रामकृष्ण देव के कथन का विपरीत अर्थ ग्रहण कर अत्यंत रुष्ट हो हलधारी ने कहा कनिष्ठ होकर तूने मेरी अवज्ञा की तेरे मुंह से खून गिरेगा श्री रामकृष्ण देव ने अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया किंतु उस समय उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया उपरोक्त घटना के कुछ दिन बाद एक दिन रात के लगभग आठ नौ बजे श्री रामकृष्ण देव के तालु में एकाएक बड़ी खुजली उठी और उनसे मुँह से उनके मुँह से वास्तव में खून की धारा बहने लगी श्री रामकृष्ण देव कहते थे सेम की पत्ती के रस की तरह उनका रंग घोर काला था तथा वह इतना गाढ़ा था कि उसका कुछ अंश मुँह से बाहर गिरने लगा और कुछ मुँह के अंदर जम जाने के कारण सामने दांतों के अगले भाग में बरगद की जटा की तरह लटकने लगा मुंह के अंदर कपड़ा दबा कर मैंने खून बंद करने की चेष्टा की फिर भी बंद न होने से मुझे अत्यंत भय हुआ समाचार पाकर सब लोग दौड़कर मेरे पास आए हल्धारी उस समय मंदिर में सेवा का कार्य कर रहा था इस समाचार से घबराकर वह भी आ गया मैंने उससे कहा दादा देखो तो सही अभिशाप देकर तुमने मेरी यह क्या दशा कर डाली मेरी अधीरता को देख वह भी रोने लगा मंदिर में उस दिन एक प्राचीन विज्ञ साधु आए हुए थे शोरगुल सुनकर वे भी मुझे देखने आए और खून का रंग तथा मुंह के अंदर जिस जगह से वह निकल रहा था उसकी परीक्षा कर उन्होंने कहा कोई डर नहीं है खून निकल जाने से अच्छा ही हुआ है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम योग साधन किया करते थे हठ योग की चरम दशा में जड़ समाधि होती है तुम्हें भी वह हो रही थी सुषमना का द्वार खुल जाने से शरीर का खून मस्तक पर चढ़ रहा था मस्तक पर न चढ़कर अब इस प्रकार मुंह के अंदर से अपने आप निकलने का एक मार्ग बनाकर वह निकल गया यह अच्छा ही हुआ क्योंकि जड़ समाधि लगने से वह किसी तरह भंग नहीं होती तुम्हारे शरीर द्वारा से जगन्माता का कोई विशेष कार्य है अतः उन्होंने इस प्रकार से तुम्हारी रक्षा की साधु की इस बात को सुनकर मैं शांत हुआ श्री रामकृष्ण देव के संबंध में हलधारी का वह अभिशाप इस प्रकार काकतालीय न्याय से सफल होकर वरदान के रूप में परिणित हुआ था